श्री गणेशाय नमः श्री मत वाल्मीकि रामायण किसकिंदा कांड पृष्ठ संख्या 409 से 424 तक श्री सुग्रीव का श्री हनुमान जी को श्री राम के पास उनका भेद लेने भेजना श्री राम और श्री सुग्रीव की मित्रता श्री राम द्वारा बाली वध की प्रतिज्ञा करना आइए श्री राम कथा शुरू करें देवी सीता के दर्शन की प्रबल इच्छा जाग उठी इस इच्छा के अधीन से होकर वे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से इस प्रकार बोले सुमित्रा नंदन यह पम्पा कैसी शोभा पा रही है इसका जल बेदुल मडी के समान स्वच्छ एवं श्याम है इसमें बहुत से पद्मा और उत्पल खिले हुए हैं तट पर उत्पन्न हुए नाना प्रकार के वृक्षों से इसकी शोभा और भी बढ़ गई है सुमित्र कुमार देखो तो सही पम्पा के किनारे का वन कितना सुंदर दिखाई दे रहा है यहां के ऊंचे-ऊंचे वृक्ष अपनी फैली हुई शाखाओं के कारण अनेक शिखरों से युक्त पर्वतों के समान सुशोभित होते हैं परंतु मैं इस समय भरत के दुख और सीता हरण की चिंता के शोक से संतप्त हो रहा हूं और मानसिक वेदना मुझे बहुत कष्ट पहुंचा रही है यद्यपि मैं शोक से पीड़ित हूं तो भी मुझे यह पम्पा बड़ी सुहावनी लग रही है इसके निकटवर्ती वन बड़े विचित्र दिखाई देते हैं यह नाना प्रकार के फूलों से व्याप्त है इसका जल बहुत शीतल है और यह बहुत सुगंधायनी प्रतीत होती है कमलों से यह सारी पुष्करिणी ढकी हुई है इसीलिए बड़ी सुंदर दिखाई देती है इसके आसपास सर्प तथा हिंसक जंतु विचरण रहे हैं मृग आदि पशु और पक्षी भी और छा रहे हैं और नई-नई घासों से ढका हुआ यह स्थान अपनी नीली-पीली आभा के कारण अधिक शोभा पा रहा है यहां के वृक्ष नाना प्रकार के पुष्प सब ओर बिखरे हुए हैं इससे ऐसा जान पड़ता है मानो यहां बहुत से गलीचे बिछा दिए गए हों चारों ओर वृक्षों के अग्रभाग फूलों के भार से लदे होने के कारण समृद्धशाली प्रतीत होते हैं ऊपर से खिली हुई लताएं उनमें सब ओर से लिपटी हुई हैं सुमित्रानंदन इस समय मंद मंद सुखदायिनी हवा चल रही है जिससे कामना का उद्दीपन हो रहा है यह चैत्र का महीना है वृक्षों के फूल और फल लग गए हैं और सब ओर मनोहर सुगंध छा रही है लक्ष्मण फूलों से सुशोभित होने वाले इन वनों के रूप तो देखो यह उसी तरह फूलों की वर्षा कर रहे हैं जैसे मेघ जलपी वृष्टि करते हैं वन की विवेद के ये विविध वृक्ष वायु के वेग से झूम-झूमकर रमणीय शिलाओं पर फूल बरसा रहे हैं और यहां की भूमि को ढक देते हैं सुमित्रा कुमार उधर तो देखो जो वृक्षों से झड़ गए हैं झड़ रहे हैं तथा जो अभी डालियों में ही लगे हुए हैं उन सभी फूलों के साथ सब ओर वायु खेल उसा कर रही है फूलों से भरी हुई वृक्षों की विभिन्न शाखाओं को झकझोरती हुई वायु जब आगे को बढ़ती है तब अपने-अपने स्थान से विचलित हुई भ्रमर मानो उसका यशोगान करते हुए उसके पीछे-पीछे चलने लगते हैं पर्वत की कंदरा से विशेष ध्वनि के साथ निकली हुई वायु मानो उच्च स्वर से गीत गा रही है मतवाले कोकिलों के कलनाद वाद्य का काम देते हैं और उन वाद्यों की ध्वनि के साथ वह वायु इन झूमते हुए वृक्षों को मानो नृत्य की शिक्षा दे रही है वायु के वेग पूर्वक हिलाने से जिनकी शाखाओं के अग्र भाग सब ओर से परस्पर सट गए हैं वे वृक्ष एक दूसरे से गुथे हुए की भांति जान पड़ते हैं मलयंचलनन का स्पर्श करके बहने वाली है शीतल वायु सहज से छू जाने पर कितनी सुखद जान पड़ती है यह थकावट दूर करती हुई बह रही है और सर्वत्र पवित्र सुगंध फैला रही है मधुर मकरंद और सुगंध से भरे हुए इन वनों में गुनगुनाते हुए भर्मरों के ब्याज से यह वायु धारा हिलाए गए वृक्ष मानो नृत्य के शानगान कर रहे हैं अपनी रमणीय पृष्ठभागों पर उत्पन्न फूलों से संपन्न तथा मन को लोभाने वाले विशाल वृक्षों से सटे हुए शिखर वाले पर्वत अद्भुत शोभा पा रहे हैं जिनकी शाखाओं के अग्रभाग फूलों से ढके हैं जो वायु के झोंके से हिल रहे हैं तथा भ्रमरों को पगड़ी के रूप में सिर पर धारण किए हुए हैं ये वृक्ष ऐसे जान पड़ते हैं मानव इन्होंने याचना नाच ना गाना आरंभ कर दिया है देखो सब ओर सुंदर फूलों से भरे हुए कनीर सोने के आभूषणों से विभूषित पीतांबर धारी मनुष्यों के समान शोभा पा रहे हैं सुमित्रानंदन नाना प्रकार के विहंगमों के कलरवों से गूंजता हुआ है बसंत का समय देवी सीता से बिछड़े हुए मेरे लिए शोक बढ़ाने वाला हो गया है देव के शोक से मैं तो पीड़ित हूं यह कामदेव सीता विषय अनुराग मुझे और भी संताप दे रहा है कोकिल बड़े हर्ष के साथ कलनाद करता हुआ मानो मुझे ललकार रहा है लक्ष्मण वन के रमणीय झरने के निकट बड़े हर्ष के साथ बोलता हुआ यह जलकुट सीता से मिलने की इच्छा वाले मुझे राम को शोक मग्न किए देता है पहले मेरी प्रिया जब आश्रम में रहती थी उन दिनों इसका शब्द सुनकर आनंद मग्न हो जाती थी और मुझे भी निकट बुलाकर अत्यंत आनंद मग्न हो जाती थी देखो इस प्रकार भात भात की बोली बोलने वाले विचित्र पक्षी चारों ओर वृक्षों झाड़ियों और लताओं की ओर उड़ रहे हैं जो मित्रानंदन देखो ये पक्षियां नर नार पक्षियों से संयुक्त हो अपने झुंड में आनंद का अनुभव कर रही हैं बहनों का गुंजारव सुनकर प्रसन्न हो रही हैं और स्वयं भी मीठी बोली बोल रही हैं इस पम्पा के तट पर यहां झुंड के झुंड पक्षी आनंद मग्न होकर चहक रहे हैं जल कुकुटों के रति सम्मन्दि कूजन का तथा नर कोकिलों के कलानाद के ब्याज से मानो ये वृक्ष मधुर ही बोली बोलते हैं और मेरी अनंग वेदना को उद्दीप्त कर रहे हैं जान पड़ता है यह बसंत रूपी आग मुझे जलाकर भस्म कर देगी अशोक पुष्प के लाल-लाल गुच्छे ही इस अग्नि के अंगार हैं नूतन पल्लव ही इसकी लाल-लाल लपटे हैं तथा भ्रमरों का गुंजारव ही इस जलती आग का चट-चट शब्द -चट है सुमित्रानंदन यदि मैं सूक्ष्म भरोनियों और सुंदर केशों वाली मधुरभाषणी देवी सीता को न देख सका तो मुझे इस जीवन से कोई प्रयोजन नहीं है निष्पाव लक्ष्मण बसंत ऋतु में बन की शोभा बड़ी मनोहर हो जाती है इसकी सीमा में सब और कोयल की मधुर कूक सुनाई पड़ती है मेरी प्रिया श्री सीता को यह समय बड़ा ही प्रिय लगता था अनंग वेदना से उत्पन्न हुई शोक अग्नि बसंत ऋतु के गुणों का ईंधन पाकर बढ़ गई है जान पड़ता है यह मुझे शीघ्र अवलंब जला देगी अपनी उस प्रिया तमा पत्नी को मैं नहीं देख पाता हूं और इस मनोहर वृक्षों को देख रहा हूं इसलिए मेरा ही अनंगचर अब और बढ़ गया है विदेह नंदनी श्री सीता यहां मुझे नहीं दिखाई दे रही है इसीलिए मेरा शोक बढ़ाती है तथा मंद मलया निल के द्वारा शेद संसर्ग का निवारण करने वाला यह वसंत भी मेरे शोक की वृद्धि कर रहा है सुमित्रा कुमार मृग नयनी श्री सीता चिंता और शोक से बलपूर्वक पीड़ित किए गए मुझ श्री राम को और भी संताप दे रही है साथ ही यह वन बहने वाली चैत्र मास की वायु भी मुझे पीड़ा दे रही है यह मोर स्फटिक मणि के बने हुए गवाक्षों झरोखों के समान प्रतीत होने वाले अपने फैले हुए पंखों से जो वायु से कंपित हो रहे हैं इधर-उधर नाचते हुए कैसी शोभा पा रहे हैं मयूरियों से घिरे हुए मदमत्त मयूर अनंग वेदना से संतप्त हुए मेरी इस काम पीड़ा को और भी बढ़ा रहे हैं लक्ष्मण वह देखो पर्वत शिखर पर नाचते हुए अपने स्वामी मयूर के साथ-साथ वह मोरनी काम पीड़ित होकर नाच रही है मयूर भी अपने दोनों सुंदर पंखों को फैलाकर मन ही मन अपनी उसी रामा प्रिया का अनुसरण कर रहा है तथा अपने मधुर स्वरों से मेरा उपहास करता सा जान पड़ता है निश्चय ही वन में किसी राक्षसनी मोर की प्रिया का अपहरण नहीं किया है इसीलिए यह रमणीय वनों में अपनी बललगा के साथ नृत्य कर रहा है फूलों से भरे हुए इस चैत्र मास में देवी सीता के बिना यहां निवास करना मेरे लिए अत्यंत दुस्स्य है लक्षमन देखो तो सही तिर्ग योनी में पड़े हुए प्राणियों में भी परस पर कितना अधिक अनुराग है इस समय मूर्नी काम भाव से अपनी स्वामी के सामने उपस्तित हुई है